स्थि पाठ पित्रृन् अथ पिताम आचार्यन्तुला भ्रातृन पुत्रन पौत्रा सखीन तथा क्या होगा, सखीन तथा शसुरा सुहृद्वसुरा सुहृद अच्छा इतना इतना लगा के देखो पहले लगेगा अथ प्रथम पंक्ति में तीन अथ तो अथ पार्थ इसके पश्चात पार अर्जुन प्रथा कुंती का पुत्र है ना कुंती का एक नाम प्रथा है इसलिए इनको पार्थ कहा जाता है प्रथाया अत्यम अथ इसके पार्थः इसके पश्चात अर्जुन अवन में देखेंगे तत्रे और फिर नीचे आएंगे उभयो सेनो अपना सत्ताइसवें श्लोक में त्र उसे अपी आचार्यान मातुला भ्रातृन पुत्रान औतरा तथा सखीन और पित्रीन है ना ऊपर तो ऐसा कर लो दोबारा देखना इसको ए, क्या था पार्था इसके पश्चात पार्थ ने तस् उभ से हो अपि उभयो से हो हो अपि हो गया हाँ। अब ऊपर आइए अच्छा स्थितान है ना स्थितान के साथ करना स्थितान पितरीन स्थितान पित्रीन आचार्यान मातुला भ्रातृन तथा होत्रीन ससुरान चूहृदर आ ससुरान चा सूहृद अपश्यत लगाइए अथ इसके बाद पार्था अर्जुन ने तत्र तत्वसेनो अपि वहाँ दोनों सेनाओं में भी वहाँ दोनों सेनाओं में भी अभी है ना खड़े हुए दोनों सेनाओं में खड़े हुए अच्छा यहाँ पर स्थितान है ना खड़े हुए अथवा स्थित दोनों सेनाओ है दोनों सेनाओं में स्थित है कौन कौन स्थित है ना देखना पित्रीन पितरीन कर अपना यहाँ पर ले लेना प्रसन्न अनुसार है पिता के भाई पिता के भाई उसको ताऊ चाचा ऐसा जो भी कहें अपने हिंदी में चाचा कहते हैं दूसरी भाषा में कुछ कहते होंगे, हैं चाचा दादा ऐसा कुछ हिंदी में रहते हैं अपने चाचा को और आचार्यों को मातु समझते हैं। अपनी मामा माता का, का भाई, भाई। हाँ, माता को भाइयों को पुत्रों को पोत्रों को पुत्रों को पौत्रों को तथा सखी ने उसी प्रकार मित्रों को शब्द से द्वितिया बहुवचन में बनता है सती ने उसी प्रकार मित्रों को ससुरों को क्या और सूर्यों को यो, यो यहां अर्थ में है और सूर्यों को भी और सूर्यों को भी अब किसके साथ को भी देखा अच्छा पिता अच्छा एक मिनट पिता को छोड़ा है क्या इस स्थितान के बाद पिता का अन्वय कर लेना इस पित्रीन पिता महन ऐसा एक बार और देखो कोई पर छूटना नहीं चाहिए अथ पार्थ त्र उन अभी स्थितान पितृन पितामह पित्रीन पितामह आचार्यान मातुला भ्रातृन पुत्रन पौत्रन तथा सखीन ससुरान चुहृद अवश्य हो गया कोई पर छूटा तो नहीं तो, कौन सा अच्छा, अफी अच्छा हाँ उस अभी को कहा ले जाना है देखो नहीं देख देख लो अच्छा कहाँ रहेगा देखो, देखो देखो उसको लगाना कहाँ अच्छा है वहाँ लगा दीजिए यहाँ सशुराम सुरदा अच्छा एव है यहाँ तो एव का सफी है सूर्य को भी देखा पर यहाँ जो अफी है इस अपी रंध में कहाँ करेंगे थोड़ा सोचिए आप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 रुक जाओ बता देंगे हमने उसका बता देंगे बता देंगे उसका भी हमने तो ये अपी को लगाना कहाँ अच्छा रहेगा दोनों सेनाओं में भी ये भी ऐसा करें अगर वहाँ सब स्थितान है ना अपी करते कर लो दोनों सेनाओं में ही अपी करते यो कर लो लोनो दोनों सेनाओं में ही स्थित है अपी का अर्थ क्या करेंगे हुआ तो दोनों सेनाओं में ही स्थिति जहाँ लिखा है वहीं अन्य हो जाएगा अब देखो जी आगे तान, सह अवस्थितान कृपया परिष्ट विशीदन इदम अब्रबीत अन्व लगाना अवस्थिता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 उस अर्जुन ने कुंती के पुत्र इसलिए कौंत कहा जाता है अर्जुन उस कौ वह कौं उस कंते में परया कृपया अविष्ट कृपया करुणया अत्यंत करुणा से युक्त होकर अत्यंत करुणा से युक्त होकर विसीदन विषाद करते हुए इदम अब्रवीत या वचन कहा लग जाएगा देखना एक बार फिर अवस्थितान सर्वान बंधु समीक्षा सह कुया अविष्ट विसीदन इधम अभ्रवीत लग जाएगा अवस्थितान स्थित हुए इस, स्थित हुए उन सभी संबंधियों को समीक्षा देखकर सह उस अर्जुन ने पर कृपया अविष्ट अत्यंत करुणा से युक्त होकर अभिशीदन कर विषाद कर, करते हुए विषाद करते, करते हुए मतलब शोक करते हुए दुख करते हुए इदम अब्रवीत यह वचन कब्जा कौन सा वचन कहा देखना दृष्ट्वा दृष्टवा इमु सामपस्थितीदी मम गात्राणि परिशुष्यति गात्री मुखम चिशोष्य शरीर मे द्रोम जायते जा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 ठीक है युद्ध करने की इच्छा वाले इकट्ठे हुए या समुपस्थितम का पहले कर सकते हैं कि है ऐसे करो जैसा पहले बोला इच्छा वाले समुपस्थितम उपस्थित हुए इन स्वजनों को देख कर दृष्टवा देख कर मम गात्राणी सीदंती मेरे अंध शिथिल हो रहे हैं सीदंती भवंती सिथी शिथिल हो रहे हैं मतलब ढीले हो रहे हैं जब बहुत बीमारी हो और सभी अंग हो जाते हैं कुछ करने की इच्छा नहीं होती बस है तो वही है मेरे मम मेरे शिथिल हो रहे हैं किसको देखकर के स्वजनों को देखकर कर को देखकर ही देख उसको बीमारी भी हो गई उसका इनकम कैसे लड़े अपने लोग हैं तो विषाद हो रहा है ना शोक कर रहा है ये शोक के कारण ऐसा हो रहा है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 वे कर कंपन ये लोगों और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है या रोम हरता जाए से और रोमांच हो रहा है और रोम खड़े हो जाते हैं ना ये है नये तो और रोमांच हो रहा है ऐसा बोल रहा है अर्जुन तो क्या क्या हो गई अर्जुन को परेशानी से मुख सूख रहा है शरीर में कंपन हो रहा है डर के के मारे शोक कारण बहुत भय हो गया, तो काँपने लगा हुआ है ना शरीर का उसका और रोमांच हो रहा है ये स्थिति हो गई अलग अच्छा ये देखिए यही तो पढ़े थे ना आ? और पढ़ जाइए चार पांच श्लोक निशाशवाजे गोविंद कितना लगा लू है कितना लगा लू देखिए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 खिसक रहा है छूट रहा है हाथ से गांडी ढंग से खिसक रहा है क्या त्वक अपी परिदही क्या और अपी और त्वचा भी बहुत जल रही है परिता दहते और त्वचा भी बहुत जल रही है मतलब तो शरीर बिल्कुल गर्म बुखार जैसा हो गया उसको तो त्वचा बुखार में शरीर जल हाँ तक जाता है ना और त्वचा भी तप रही है त्वचा भी बहुत तप रही है यहाँ त्वच प्राकृतिक है ना त्वक त्वचा त्वचा ये भागुरी के मध में यहाँ टाप हो जाता है हलंत शब्द है ना हलंत होने पर भी भागुरी के से यहाँ पर टाप होने पर क्या बनता है त्वचा पानवी मत में टाप नहीं होगा वहाँ क्या सूत्र है अजाध्यंत सूत्र क्या है आजाद्यक टापा आजादीगढ़ में पढ़े गए शब्दों से तथा अदंत शब्दों से टाप होता है तो अदंत नहीं है तो पारणी मत में टाप नहीं भागुरी मत में होने पर बन जाता है किया हुआ रूप है और त्वचा भी दग्ध हो रही है न क्या सकनौमी अवस्था तुम क्या अवस्था तुम न सकनोमी और ए, ए, भ्रमत यू चामे मैं भ्रमत यू क्या मैं मना क्या मैं मना भ्रमत यू और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है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 तो विपरीत लक्षणों को देख रहा हूँ विपरीत लक्षण यही है उनके ही हाथ पे सब कहा विपरीत लक्षण हो रहा है और क्या है, है, हो गया? है? बताएंगे आज कुछ लोग पढ़ा देते हैं फिर एक साथ सभी लक्षणों को बता देंगे केशव किस में गोविंद सवार है सबको बता देंगे थोड़ा अन्न में चल जाए दो चार का बता देंगे देखना कहा है पास है ना क्या केस हवा और है केस विपरीता पश्यामी मैं विपरीत निमित्त को देख रहा हूँ या विपरीत लक्षणों को देख रहा हूँ विपरीत लक्षणों को देख रहा हूँ मन की प्रसन्नता हो वो तो कार्य करने के लिए बहुत ही अनुकूल लक्षण कहा जाता है ये तो विपरीत लक्षण है क्या न चेय अनुपस्यामी हवा स्वजनम आहवे क्या आहवे स्वजनम श्रेय न अनुपस्यामी क्या आहवे आहवेगत युद्ध है और युद्ध में स्वजनम अपने संबंधियों को मार कर और युद्ध में अपने संबंधियों को मार कर श्रेय न अनुपस्यामी श्रेय का कल्याणम श्रेय श्रेयसी श्रेयांशी द्वितिया द्वितीय वचनांत है कि श्रेय न अनुपस्यामी अपना कल्याण नहीं देखता हूं लग जाएगा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 कंसे उत्तम पुरुष एक वचन है तो आम कर्ता का अध्ययन कर लेना हे मैं विजयम है विजय नहीं चाहता हूँ यही है ना सब पलायन पलायन हो गया ये ये सब विजय नहीं चाहता हूँ और क्या राज्य में ना कंसे और राज्य नहीं चाहता हूँ कंसा में करना क्या राज्यम में ना कान राज्य नहीं चाहता हूँ क्या सुखानी ना कंस और सुख नहीं चाहता हूँ hey hey सुख नहीं चाहता हूँ गोविंद हे गोविंद संबोधन है कृष्ण hey की संबोधन hey था गोविंद न करते अस्माको बचने सुब है कि गोविंद हे गोविंद न राज्य ने किम किम करते किम प्रयोजन हे hey गोविंद राज्य से हमारा क्या प्रयोजन राज्य से हमारा क्या प्रयोजन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 आचार्य पिता पुत्र पितामह तथा, तथा। लगाइए श्याम अर्थे नज्य भोगा च अर्थे का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 तेई कौ कौ कौ लेखन तेई आचार्य पिता पुत्र चाह पिता मातु ससुरा पौत्रा श्याल तथा संबंधीन तथा संबंधीन युद्धे प्राणी त्यक्त अवस्थिता हा। लग जाएगा वे ये कौन कौन है आचार्य और हमारे ताऊ चाचे पुत्र उसी प्रकार से पितामह मातुल ससुर पौत्र स्याला मतलब हिंदी में श्याला कहते हैं है? पत्नी का भाई हाँ पौत्र शाला तथा अन्य संबंधी तथा अन्य संबंधी युद्धे प्राणान क्या धनान त्यक्वा युद्ध में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 राज्यम भोगा क्या सुखा कांचितम आचार्य पिता पुत्र पितामह मातु शसुरा पौत्र तथा युद्धे युद्ध प्राणा धनानि त्यक्त अवस्थिता तो प्राण और धन का मुँह छोड़कर वो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं अब ये तो सब ये तो किसके लिए राज्य भोग सुख किसके लिए है ना लिए तो, तो सब यही खड़े हुए में प्राण पर बोलना सूत्र बोलो कौन कौन लगेंगे लगा प्राणास्तवा बोलो बोलो बोलो तुम पूरा पूरा uh, क्या हम हम हम पर पर एक आता है यहाँ क्या आएगा ठीक है न सौ ठीक है अब वेघना एक न हो जाएगा ये एक न्छा घनता अभी मधुसूदना त्रैलोकराज्य हेतु महीक अच्छा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 तीनों लोगों के राज्य की प्राप्ति के लिए भी इनको मारना नहीं चाहता हूँ क्या कहना थोड़ी सी पृथ्वी के लिए, लिए? राज्य पाने के लिए भी मैं नहीं मारना चाहता हूँ और थोड़ी सी मही करते कि नूं? और थोड़ी सी मही के लिए क्या करना है इनको तीनों लोगों के राज्य पाने के लिए भी नहीं मारना चाहता थोड़ी सी पृथ्वी के लिए मारेगा वही तो करते हैं कि थोड़ी सी पृथ्वी के लिए क्या ये मतलब है ये पृथ्वी के लिए करना है निहत्य धार्त राष्ट्रांत ये, ये कहां तक तो पड़ा था चौतीस तक पैंतीस तक उच्चारण हुआ है ना तो अभी चालीस तक कुछ और कर जाइए श्री गणेशाय नमः शांति गुरु वसिष्ठ सरुल शेख नबूषम निकोई शातिम कथमनीम तथा भी का राजमानु वसिम सरुल शेख नबूषम तथा भी दिनाटना सरुल शेख शांति गुरु धर्म साधना गणेश शेख नबूषम करतो का इतना इतना लगाइए कैसे मिलेगा निहत्य धार्थ राष्ट्र न का स्यात जनार्दन सियात जनार्दना जनार्दन हे जनार्दना धार्त राष्ट्र निहत्य न का प्रीति सियात श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहा है श्री कृष्ण का एक नाम अर्जुन भी है अभी हम अच्छे दिखा देंगे इन तो शब्दों का हे जनार्दना धारत कह निहत नीति हे जनार्दना धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर हमें क्या सुख होगा हमें क्या सुख होगा धुतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर हमें क्या क्या मिलेगा आतताइन पापम एव आश्रयद आततायि एकताइन अस्मा पापम एवं हत्वा एक आतताइन हाताइयों को मारकर इन आतताइयों को मारकर आसमान मतलब हमको पापम एवं आश्रेज पाप ही लगेगा इन आज को मारकर हमें पाप ही लगेगा ये कह रहे हैं। तो हमको सुख क्या होगा मारकर कैसे कहता है अब देखना आज ताई को मारने से पाप नहीं होता है ये तो मुँह से युक्त हो गया है इसलिए ऐसी भाषा बोलना है बुद्धि विप्लीट हो जाती है मुंह में तो कुछ न कुछ बोलता है वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में दिया है कि जो राजा अपराधी व्यक्ति को दंड नहीं देता है वह नरक का अधिकारी होता है तो जो शासक है वो बात करने वाले को अनिति करने वाले को दंड नहीं दे तो नरक मिलता है और यदि वो दंड देते हैं तो वो उत्तम फल के भागी होते हैं इसलिए एक कर्तव्य है राजा का अपराधी को दंड देना और अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल देना तो आठ तारीख को मारने से कोई पाप नहीं तो भागवत लगे को मारना चाहिए।, चाहिए।, चाहिए।, चाहिए।, चाहिए अच्छा अच्छा हमारा भागवत का नहीं है नहीं ना भागवत में कहा होगा तो लेकिन वो मुँह के कारण अर्जुन ऐसा कह रहा है न्यायाधीश भी किसी अपराधी को फांसी दे, दे देता है तो न्याय को कोई साथ नहीं लग है कर्तव्य का पालन कर रहा है वहाँ क्षमा कर देने पर ही वो पाप का भागी हो जाएगा क्षमा करने पर ही पाप का हो जाएगा क्योंकि अपराधी लोगों को यदि क्षमा कर दिया जाए तो अपराध छोड़ देते हैं क्या उनकी अपराध करने में और प्रवृत्ति होती है अच्छा दंड विधान कठोर न होने से तो देश की सदृढ़ता हो रही है दंड विधान बहुत ढीले हो गए हैं इसलिए सब ये देश बहुत भ्रष्टाचार की और पतन की ओर जा रहा है जहाँ दंड विधान कठोर होते हैं वहाँ का शासन अच्छा रहता है ये तो है ही मुँह के कारण ऐसा बोल रहा है की हर चाय को मारकर हमको पाप लगेगा भगवान ने उसको युद्ध में लगाया है कि जिसमें पागल जैसा बोल रहे सब सब ये भगवान उसको नहीं क्या बोलता है अपने कर्तव्य का पालन करो तो पक्ष तो भी नहीं करना पड़ता है ऐसा सबको ये हमारे घर का है, ये बाहर का है है बाहर पक्षपात भी नहीं करना चाहिए न वयम स्वजनम तथा थम सुखि श्याम इसल इसलिए इसलिए न बांधवान्तराष्ट्र हूँ वह नर्माधव लेना इसलिए हे माधव तस्मा माधवा इसलिए हे माधव स्वबाधवान्तराष्ट्र हूं वैम नर् इसलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने में वयम वा हम समर्थ नहीं है ठीक है? इसलिए हे माधव बंधु यो बांधवा यह स्वात्व सत्य होता है इसलिए हे माधव अपने बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने में हम तुम व्यय ना हम समर्थ नहीं है और यहां और क्या कहता है यशमात क्यों सजनम हटवा कथम सुखीना कि अपने लोगों को मारकर मैं कैसे सुखी होऊंगा या अपने लोगों को मारकर हम सब कैसे सुखी होंगे प्रश्न तो उठा रहा है ना कथम कैसे सुखी होंगे प्रश्न नहीं अक्षेप अर्थ में है यहाँ कथम कि अपने लोगों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे इसका मतलब अपने लोगों को मारकर हम सुखी सुखी होंगे तो यहाँ जो है कथम या प्रश्न अर्थ में नहीं है बल्कि आक्षेप अर्थ में है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 लेकिन जैनियों का धर्म अच्छा नहीं है क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार तो कोई पाप नहीं है ना यदि दुष्टों का संघार के लिए दुष्टों का संघार करा दिया जाए तो उससे कोई पाप नहीं लगता है वो तो जैनियों के शास्त्र अप्रामाणिक है युक्ति युक्त नहीं हैं तो उन्होंने ऐसा पागल पन्ने का कुछ कुछ कह रखा है उन्होंने ऐसा लिखा है है नैनियों का कोई शास्त्र अच्छे नहीं है हाँ इतना है की दया गुण तो खैर उनका अच्छा ही है पर ऐसी दया भी अच्छी नहीं है ना कि नापियों के प्रति दया की जाए वो दया भी अच्छा नहीं है जैनियों का उल्टियाँ लिखा होगा तो पागल लोग सब ऐसा उल्टा पुल्टा लिखते है सुनने में ऐसा ही नहीं करते ना तो स्नान करने से जो तो है ना कुछ कीड़े कीड़े जो जे हम बैठे वो मर जाएंगे रगड़ के इसलिए स्नान भी करते नहीं <laughs> है अहिंसा तो हिन्दू धर्म में भी बहुत है लेकिन यहाँ शास्त्र के अनुसार सब काम करना है शास्त्र स्नान करने को कहता है तो स्नान करना है शास्त्र जो कर्म कहता है सब करना है हिंदू धर्म उनके यहाँ तो शास्त्र प्रधान नहीं है इसलिए वो स्नान भी नहीं करते बाल को भी ऐसे अब जो तो कुछ केमिकल लगा देते नहीं ऐसे उखाड़ने की प्रथा थी कि काटने से कोई जंतु मर सकता है कट सकता है इसलिए काटना नहीं, नहीं, नहीं है इसलिए उसको खींचना है ऐसे खून निकल जाए तो कोई बात नहीं उखाड़ कर के अभी तो कुछ केमिकल लगा देते होंगे सुविधा को युवा गया केस लुनसन संस्कार होता था उनका कोई जैनी साधु बनेगा तो बड़ा उसके अंदर बहुत आसमल होना चाहिए तो जैनिक साधु बनेगा तो सब मिलकर केस ही उखाड़ देंगे पहले खून निकल जाएगा पूरा तो, गाड़ी चलते तो तो मरते हाँ चलते होंगे कि नहीं अब चलने लगे हैं उन मर्यादा नहीं है जैन साधु पहले गाड़ी से चलते नहीं थे अभी कुछ वर्षों से चलना शुरू हो गया जैन उन्हीं गाड़ी से नहीं चलते पैदल ही चलते है, तो है। दिगंबर लोग तब तो करते है वेद प्रमाण नहीं मानते इतना ही है बाकी तब तो जैन बहुत अभी भी है आगे देखेंगे यद्यपि यद्यपि ना पश्चंती लोभोपह मित्रद्रोहे पाठक न यद्यपि अर्जुन कह रहा है श्रीकृष्ण से लोभोपहटेत साोभ से युक्त चित्त वाले लोग से युक्त उपहार है ना कि लोभ के कारण भ्रष्ट हुए चित्त वाले लोभ के कारण भ्रष्ट हुए चित्त वाले या लोभ के कारण भ्रष्ट हुई बुद्धि वाले है ये कवरों, यद्यपि यद्योभ के कारण भ्रष्ट हुई बुद्धि वाले ये कवरों, ये बात तो सही है लोभ के कारण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है लोभ के कारण भ्रष्ट हुई बुद्धि वाले एते ये कौरव कुल छय कृतम दोषम कुल के क्षय से होने वाले दोष को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 कि कुल के विनाश से होने वाले दोष को नहीं देखते हैं कुल के विनाश से बहुत दोष हो जाता है घर के बड़े बूढ़े सब मर जाएं तो कुल की परंपराओं का पालन नहीं हो पाता है कुल की मर्यादाओं का पालन नहीं हो पाता है सब उत्संगील हो जाते हैं जो बच्चे स्त्रियां जो होती हैं वो सब मर्यादा का पालन नहीं रहता है और जो रीति रिवाज है उनका जो कर्म है उसका भी लोग हो जाता है पता नहीं रहता दूसरों को क्या मित्र द्रोहित पाठ कम न और मित्र के साथ द्रोह करने पर होने वाले पाप को नहीं देखते हैं पाप को नहीं जानते हैं है नित्र मित्र के साथ द्रोह करने पर बहुत बड़ा पाप लगता है तो मित्र के साथ कभी द्रोह करना नहीं चाहिए और मित्र के साथ द्रोह करने पर होने वाले पाप को नहीं देखते है कौन नहीं देखते है ऐसे कौन है यहाँ लोगों का चेस्टा इसलिए थम नियम अस्म और क्या है और में क्या बनता है शब्द से अस्मार्थ निवर्तिताप्य जनार्दना जनार। तो ये नहीं देख रहे हैं और अपने को पता रहे अलग हम कैसे हैं जनार्दना जनार। जनादनाषय कृतम दोषम अस्मात् पापात् प्राप्त भी कुल के विनाश से होने वाले दोष को जानने वाले कुल के विनाश से होने वाले दोष को जानने वाले फिर भी भी के साधन में कर दोनान थे असमित्र किया के विनाश से होने वाले दोस्त को जानने वाले हम सब पापात नि तुम कथम नगेयम, इस पाप से बचने को इस पाप से बचने का उपाय क्यों न जाने इस पाप से बचने का उपाय क्यों ना जाने लग जाएगा इस पाप से बचने का उपाय क्या है का यही ये ना भी अब अब पाप पाप तो है है नहीं फिर के कारण तो समझ रहा पंक्ति लगाना जनार्दना ही अस्मा पापात निवर्तित कथम न घेयम हे जनार्दना कुल के विनाश से होने वाले दोष को जानने वाले है, जानने वाले असम हम सब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 पहले तो सभी लोग सुबह सूर्योदय से काफी पहले उठ जाते थे और करके थोड़ा बहुत सभी भगवान को याद करते थे नियम था का अब तो टीवी वाले क्या करते हैं देर रात में सोते हैं और खत्म ही हो गया अब ये हिंदू धर्म तो खत्म हो चुका क्या है और ये देखना सनातना कुल धर्म प्रणशंती ये सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाती है और देखना जो समय बचता था काम से तो थोड़ा लोग भगवान को भी याद करते जब समय जहाँ बचा था अच्छा के पास जब भी समय बचा उसी के पास वो सब मोबाइल ने सब तो बिगाड़ी दिया सबको तो देखना आगे धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मा अभिभवती पुत्र धर्मे नष्ट कुलम कृष्णम अधर्मा अभिभवती पुत्र लगाइए धर्मे नष्टे अधर्म कृष्णम कुलम अभिभवती उत क्या धर्म नष्ट अधर्म कृष्णम कुलम अभिभवती उत धर्म नष्ट धर्म नष्ट होने पर अधर्म अधर्म कृष्णम कुलम संपूर्ण कुल को अभिभवती का अर्थ है लेता है सबो से दबा लेता है एव है ऐसा लगाना धर्म नष्ट होने पर अधर्म नहीं धर्म नष्ट होने पर अधर्म संपूर्ण परिवार को सब ओर से दवा ही लेता है उत्कर्ष एव ही सब ओर से दवा ही लेता है कौन दबा लेता है अधर्म किसको दबा लेता है संपूर्ण कुल को हाँ संपूर्ण कुल को जब धर्म नष्ट हो गया तो अधर्म दबा लेगा की धर्म नष्ट होने पर अधर्म में संपूर्ण परिवार को स्वाबोर से दवा ही लेता है अच्छा भगवान नाम कौन कौन है आज के पाठ में केशव कृष्ण गोविंद जनार्दना मधुसूदना माधव माधव तो कल हो गया था माधव की विस्पत्ति कल आ गयी थी कृष्ण केशव गोविंद मधुसूदना जनार्दना पाँच शब्द आए हैं। अच्छा अष्टमी को है, शब्द ही है तो उनको नौमी को, को बताएंगे और भी हो जाएगा, पाँच सब ये हैं, हो सकता है देखो एक आधा कोई शब्द आएगा कि नहीं आएगा भी पता नहीं मैं तो इन्हीं को बता देंगे पांचवे को अष्टमी के बाद बताएंगे है ओम पूर्ण मदा पूर्ण पूर्ण पूर्ण माधा पूर्ण